हे hey, समस्त नगरवासियों इसमें जरा पानी उलटते हैं hey, समस्त नगरवासियों मेरी बात सुनिए यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ ना अनिति की बात कहता हूँ और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसी के अनुसार करो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 जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं वे मूर्ख अमृत के बदले विष ले लेते हैं जो पारिक खोकर बदले में ले लेता है उसे कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज स्वेदज जरायुज और उद्विज चार खानों और चौरासी लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ यानी इनके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है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 इस प्रकार दुर्लभ यानी गर से मिलने वाले साधन साधन होकर भगवत कृपा से से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे वह कृतघ्न और मंदबुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो हे भाई यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है पुराणों और वेदों ने इसे गाया है ज्ञान अगम यानी दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेक विघ्न हैं उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है परंतु सतसंग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते सत्संगति ही संस्कृति यानी जन्म मरण के चक्र का अंत करती है जगत में पुण्य एक ही है उसके समान दूसरा नहीं वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं और भी एक गुप्त मत है मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है इसमें न योग की आवश्यकता है न यज्ञ जप तप और उपवास की यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो कि तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों मैं तो इसी आचरण के वश में ना किसी से वैर करे ना लड़ाई झगड़ा करे ना आशा रखे ना भय करे उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमई हैं जो कोई भी आरंभ यानी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता जिसका कोई अपना घर नहीं है जिसके घर में ममता नहीं है जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है संत जनों के संसर्ग यानी सत्संग से जिसे सदा प्रेम है जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान हैं जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के पारायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है उसका सुख वही जानता है जो है जो परमात्मा रूप परमानंद प्राप्त श्री रामचंद्र जी के के के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम चरण पकड़ लिए और कहा हे निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ है और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सब प्रकार से हित करने वाले हैं ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते हे असुरों के शत्रु जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं एक आप और दूसरे आपके सेवक जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं हे प्रभु उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए शिव कहते हैं हे उमा अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया उनके चरण धोकर चरणामृत लिया मुनि ने हाथ जोड़कर कहा हे कृपा सागर श्री राम जी मेरी कुछ विनती सुनिए आपके आचरणों यानी मनुष्योचित चरित्रों को देख देखकर मेरे हृदय दे में अपार मोह यानी होता है। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है। उसे वेद भी नहीं जानते फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूं पुरोहिती का कर्म यानी पेशा बहुत नीचा है वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं जब मैं उसे यानी सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा हे पुत्र इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल कुल के भूषण राजा होंगे तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊँगा तब तो इसके समान कोई दूसरा धर्म ही नहीं है जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कार्य दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्नान आदि जहां तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं उनके करने का तथा हे प्रभु अनेक तंत्र वेद और पुराणों को पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो मैल के मैल से से, मैल से से से धोने क्या क्या छूटता है है जल के से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार रघुनाथ जी प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंत अंत करण का मल कभी नहीं जाता वही सर्वज्ञ है वही तत्वज्ञ और पंडित है वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है हे नाथ हे श्री जी मैं आपसे एक वर मांगता हूँ कृपा करके दीजिए प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे तदनंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि को साथ लिया। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उस उसको उचित जानकर दिया संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई यानी आमों का बगीचा था वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया प्रभु उस पर बैठ गए सब भाई उनकी सेवा करने लगे उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन यानी पंखा करने लगे उनका शरीर पुलकित हो गया नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भराया शिवजी कहने लगे हे गिरिजे हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए वे श्री जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे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 हे तुलसीदास के प्रभु शरणागत की रक्षा कीजिए श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारदी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहां ब्रह्मलोक है वहां चले गए शिव जी कहते हैं हे गिरी सुनो मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली श्री राम जी के चरित्र सौ करोड़ अथवा अपार हैं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 हे कृपाधाम अब आपकी कृपा से मैं कृत क्रित, कृत्य हो गई अब मुझे मोह नहीं रह गया हे प्रभु मैं सच्चिदानंद प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई हे नाथ <coughs> आपका मुख्य रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है हे मतिधीर मेरा मन कर्ण पुटों से उसको पीकर तृप्त नहीं होता श्री राम जी का चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं यानी बस कर देते हैं उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं जो जीवन मुक्त महामुनि है वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं जो संसार रूपी सागर का पार चाहता है उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं हे नाथ आपने श्री रामचरित का गान किया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 ऐसी दुर्लभ भक्ति कौआ कैसे पा गया मुझे समझाकर कहिए हे नाथ कहिए ऐसे श्री राम रामपरायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भूषुंड जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया हे कृपालु बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया और हे कामदेव के शत्रु यह भी बताइए कि आपने इसे किस प्रकार सुना मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है गरुण जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले यानी उनके वाहन ही हैं उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा का किस कारण सुनी कहिए काक भुषुंडी और गरुण इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले हे सती तुम धन्य तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है यानी अत्यधिक प्रेम है अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाता है पक्ष राज जी ने भी जाकर काक जी से से प्रायः ऐसे ही किए थे हे उमा मैं ये सब तुम तो मन लगाकर सुनो मैंने जिस प्रकार वह भाव जन्म मृत्यु छुड़ाने वाली कथा सुनी हे सुमुखी हे सुलोचनी वह प्रसंग सुनो पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था तब तुम्हारा नाम सती था दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं, उसमें से चार सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है जिसकी मणियों की सीढ़ियां देख देख कर मन मोहित हो जाता है उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी, यानी काक भूषुंड बसता है उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता माया रचित अनेक गुण दोष मोह काम आदि अविवेक बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है उसे प्रेम सहित सुनो वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है वह अनेक पक्षी आते और कथा सुनते हैं वह विचित्र रामचरित्र को अनेक प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है सब निर्मल बुद्धि वाले हंस, जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, हैं। उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया हे गिरजे मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काक भुषुंड जी के पास गया था अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी उस काक के पास गए जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है यानी मेघनाद के हाथों अपने को बधा लिया तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा सर्पों के भक्सक गरुण जी बंधन काट कर गए गरुण जी ने बहुत प्रकार से विचार किया जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्ही का अवतार है पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा जिसका नाम मनुष्य संसार के बंधन से से से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने ने नागपाश से बांध लिया। गरुण जी ने अनेक प्रकार से अपने मन को समझाया पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए व्याकुल होकर देवर्षि नारद के पास गए और मन में जो संदेह था वो उनसे कहा उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दाया आई उन्होंने कहा हे गरुण सुनिए श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है तथा जिसने मुझको भी भी बहुत बार नचाया है है है हे हे वही माया आपको भी व्याप गई गरुण आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं बिटेगा अतः हे पक्षराज आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही काम कीजिएगा ऐसा कहकर परम सुजान देवर्ष नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले तब पक्षराज गरुण ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविंद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं भगवान की माया का प्रभाव असीम है जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षराज गरुड़ का मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदरवाणी बोले श्री राम जी की महिमा महादेव जी जानते हैं हे हे गरुड़ तुम शंकर जी के पास जाओ हे तात और कहीं किसी से न पूछना तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा ब्रह्मा जी का वचन सुनकर गरुड़ चल दिए तब बड़ी आतु यानी उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए हे उमा उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया हे भवानी उनकी विनती और कोमलवाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा हे गरुण तुम मुझे रास्ते में मिले हो राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊँ सभी संदेहों का तो तभी नाश होगा जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए जिसे मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं हे भाई जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ तुम जाकर उसे सुनो उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ यानी अचल प्रेम नहीं होता बिना प्रेम के के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते अतेव, तुम केवल सत्संग के लिए वहां जाओ। उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है वहां परम सुशील काक भूषुंडी जी रहते हैं वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के है वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं जिसे भाते के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनने से मोह से मोह उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा मैंने उसे जब सब समझाकर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवा कर हर्षित होकर चला गया हे उमा मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उनका मर्म यानी भेद पा गया था उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी ही पक्षी की बोली समझते हैं हे भवानी प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन है, किया करते है। यह माया, जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज है जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं गरुण जी वहा गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काक भुषुंडी जी बसते थे उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह और सोच जाता रहा तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र को सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे जी जी जी जी की कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षी वहां जा पहुंचे पक्षियों के राजा गरुण जी को आते देख काक जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ उन्होंने पक्षराज गरुण जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछ बैठने के लिए सुंदर आसन दिया फिर प्रेम सहित पूजा करके काक भूषुंड जी मधुर वचन बोले हे हे हे नाथ आपके दर्शन से मैं मैं कृतार्थ हो गया आप आप जो आज्ञा दें अब वही करूं हे प्रभु आप किस कार्य के लिए आए हैं पक्षिराज गरुण जी ने कोमल वचन कहे आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है हे तात सुनिए मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहां आते ही पूरा हो गया फिर आ, आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे खत्म 20 पेज हो गया मतलब कथा सुनाने वाले कौवे ही होते बेकारी हाँ, हो साले पंडितों अरे सॉरी